मनसि प्रति मनो मे वाचि प्रतिरा वीर्मेध्य म आनीस्थ स्रुत महसी रने धीतेना सन्दमे रीत वरिष्या सत्यम वरिष्ठ तन्मत कद वक्ता अवतु माम अवतु वक्ता अवतु वक्ता शांति शांति शां शंकरम शंकरचार्य केशवम बादरायनम सूत्र सूत्रभाष्य वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिनेप्तदेहाय दक्षिणा नमः ओम शांति शांति नम ओति ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार भाष्य के साथ संपन्न हुआ है तृतीय अध्याय का विचार प्रारंभ होना है अध्याय एवं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसका संक्षेप में कथन करते हुए तृतीय अध्याय का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या साधन कृत इत्यादि से इस भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए पूर्वस्मिन् पूर्वस्ध्याय जन्मत्रयन निरूपण वैराग्यम निरूपित ज्ञानोत्पत्थ तो पूर्व जो अध्याय है वह है द्विती अध्याय तृतीयध्याय के लिए पूर्व अध्याय होगा तृतीय अध्याय अव्यवहित पूर्वाध्याय ऐसे तो प्रथम अध्याय भी पूर्वाध्याय है तो द्वितीय अध्याय में ये पूर्वस्मिन अध्याय शब्द का अर्थ निकलेगा किसका निरूपण हुआ तो कहते वैराग्यम निरूपित तो द्वितीय अध्याय में वैराग्य का निरूपण किया गया वैराग्य का निरूपण प्रकार क्या रहा किसको माध्यम बना करके वैराग्य का निरूपण हुआ हाँ? हाँ? तो हन्मत्रय निरूपण ये माध्यम है ऐसे तो शब्दतः श्रुति ने जन्मत्रय का वर्णन किया द्वितीय अध्याय अध्या में और जन्मत्रय का निरूपण ज्ञान के प्रकरण में उपयोगी है ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जन्मत्रय जन्मत्रणराग्य वैराग्यम निरूपितम जन्मत्रय निरूपण द्वारा वैराग्य का निरूपण द्वितीय अध्याय में हुआ और वैराग्य निरूपण का प्रयोजन हुआ ज्ञानोत्पत्ति इसलिए कहते हैं ज्ञानोत्पत्त्य ज्ञानोत्पत्ति है अर्थ यानी प्रयोजन जिस वैराग्य निरूपण का उस वैराग्य निरूपण को कहा जाएगा ज्ञानोत्पत्त्यर्थम वैराग्य निरूपण ये द्वितीय अध्याय में हुआ कहा जिस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए द्वितीय अध्याय ने वैराग्य बताया उस ज्ञान की ज्ञान का निरूपण कहा हुआ है तो वो प्रथम अध्याय में ज्ञान का निरूपण करने के लिए प्रथम अध्याय था ज्ञान के विषय भूत सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्मात्म एकत्व का निरूपण प्रथम अध्याय में हुआ और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूपी वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है वैराग्यवान में इसलिए ज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य का निरूपण द्वितीय अध्याय में हुआ अब मान लो खाली वैराग्य मात्र हो जाए तो वैराग्य होने वैराग्यवान को ज्ञान उत्पन्न होता है लेकिन केवल वैराग्य ही ज्ञान का साधन नहीं है वैराग्य से भी अंतरंग साधन है ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन और साधन चतुष्टय अंतपाति वैराग्य यह ज्ञान का कर्मादि की अपेक्षा अंतरंग साधन होने पर भी श्रवनादि की अपेक्षा बहिरंग साधनीय है इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन से होता क्या है तो श्रवण और मनन से हो जाता है पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान का साधन है श्रवण मनन और वाक्या का अंतरंग साधन है पदार्थ ज्ञान क्योंकि नियम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम वाक्यार्थ है प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त ब्रह्मात्म एक वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य जो इस अध्याय में आएगा ऋग्वेद का महावाक्य है वाक्य और उसका अर्थ है ब्रह्मात्म एक और इस प्रज्ञानम ब्रह्म रूपी ब्रह्मात्म रूपी अर्थ का बोध उसे कहा जाएगा वाक्यार्थ बोध। उसमें साधन होगा उसी वाक्य में प्रयुक्त प्रज्ञान पदार्थ एवं ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान वो वैराग्य की अपेक्षा अंतरंग साधन है पदार्थ ज्ञान तो वैराग्यवान को ज्ञान होगा लेकिन जो वैराग्यवान तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन करेगा उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन कहो या प्रज्ञान पदार्थ शोधन और ब्रह्म पदार्थ शोधन कहो ये जिसमें होगा वैराग्यवान व्यक्ति में उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थबोध होगा इसे आगे कहते हैं कि नच पदार्थ शोधनम बिना वैराग्य मात्रेण ज्ञानोत्पत्ति ही तो पदार्थ शोधन के बिना पदार्थ पद शब्द से तो लेना पदार्थ शोधन में दो समास हो गया है ना एक पद और अर्थ में पद अर्थ पदार्थ ऋष्ठी तत्पुरुष समास और पदार्थ से इति पदार्थ शोधनम ये दूसरा षष्टी तत्पुरुष समास तो पद से लेना महावाक्य में प्रयुक्त पद है तो महावाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उसे कहा जाएगा पद शब्द से यहां पर हैं प्रज्ञान और ब्रह्म पद और प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ को कहा जाएगा पदार्थ शब्द से और उन दो पदार्थ विषयक जो शोधन तो शोधन से लेना है समझ को तो तत्पद प्रज्ञान पदार्थ विषयक समझ एवं आपके ब्रह्म पदार्थ विषयक समझ का नाम है पदार्थ शोधन अज्ञानी की प्रज्ञान पदार्थ के विषय में समझ होती है अविवेकी की कि मैं यानी प्रज्ञान पदार्थ समझता है मैं के रूप में और वह मैं होता है एक प्रकार से प्रमाता ही तो प्रमाता को समझ लेता है प्रमाता यानि जीव उसे प्रज्ञान पदार्थ समझ लेता है यह प्रज्ञान पदार्थ विषय गलत समझ मान, मानी जाएगी अशुद्ध समझ मानी जाएगी और जीव भाव जिस उपाधि के कारण आया है उस उपाधि से विविक्त जो चैतन्य मात्र है वह है प्रज्ञान पदार्थ साक्षी इसे कहा जाएगा प्रज्ञान पदार्थ विषयक शुद्ध समझ ओशोधित प्रज्ञान पदार्थ है यानी यथार्थ ज्ञान का विषयभूत प्रज्ञान पदार्थ होगा कि मैं पंचकोशातीत जो साक्षी हैं वो हूं वेष्टि ंच कोश में से एक भी कोषात्मक नहीं हूं पंच कोशों को सत्ता स्पूर्ति देने वाला उनका दृष्टा साक्षी हूं इस निर्धारण का नाम है प्रज्ञान पदार्थ शोधन और इस प्रकार प्रज्ञान पदार्थ को साक्षी के रूप में जिसने निश्चित कर लिया है जिस वैराग्यवान ने और पद शब्द से जब ब्रह्म पद को लेंगे प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रयुक्त तो प्रज्ञान पदार्थ हो जाएगा ब्रह्म वो प्रज्ञान पदार्थ क्या नाम ब्रह्म पदार्थ हो जाएगा पदार्थ शब्द का अर्थ और ब्रह्म भी दो प्रकार का है निर्विशेष सविशेष निर्विशेष तो सविशेष ब्रह्म हो जाएगा ब्रह्म पद, प, पद का वाच्यार्थ और उसे सविशेष ही समझना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कारण के रूप में ही समझना ब्रह्म को यह ब्रह्म विषयक गलत समझ है सविशेष ब्रह्म है करके सगुण है करके ब्रह्म को समझना ये ब्रह्म पदार्थ विषयक गलत समझ है और शुद्ध समझ मानी जाएगी कि निर्विशेष निर्विकार कार्य कारण भावातीत तो चेतन ब्रह्म पदार्थ है ये ब्रह्म पदार्थ विषय को शुद्ध समझ मानी जाएगी यथार्थ समझ मानी जाएगी वो ब्रह्म पदार्थ का शुद्ध ज्ञान वो ब्रह्म पदार्थ शोधन शब्द से कहा जाएगा तो इस प्रकार ये पदार्थ शोधन हो गया दो प्रकार का यानी प्रज्ञान पदार्थ साक्षी है ब्रह्म पदार्थ जगत अधिष्ठान निर्विकार चेतन है ऐसा निश्चय तो प्रज्ञान पदार्थ तथा तो ब्रह्म पदार्थ के इस निश्चय के बिना वैराग्य मात्र से ज्ञान उत्पत्ति न इसमें ज्ञान शब्द से लेना पदार्थ ज्ञान नहीं अपितु प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यार्थ का ज्ञान तो प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ है साक्षी तथा जगत अधिष्ठान एक है ये प्रज्ञानम ब्रह्म पद वाक्य अर्थ हो जाएगा न अहम जगत अधिष्ठान असंग चिदात्मा स्मी इस अनुभूति को कहा जाएगा यहां पर ज्ञान शब्द से इसलिए दस नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि ज्ञान शब्द के आदि में वाक्यार्थ इतने को जोड़ देना इतने शब्द को तो ज्ञान यानी वाक्यार्थ ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति से समझना ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप ज्ञान की उत्पत्ति वैराग्य मात्र से पदार्थ शोधन के बिना नहीं होगी इति अने इस कारण से पदार्थ नेनेने इकारंसे इति वाक्या पदार्थ षयिप्रे पदार्थशोधने दर्शयन् वाक्यमता ब्रह्म ब्रह्मविद्येति तो प्रज्ञान पदार्थ विषय ब्रह्म पदार्थ विषयक यथार्थ समझ के बिना वैराग्य मात्र से ज्ञान की उत्पत्ति जिस कारण से नहीं हो पाती अहम ब्रह्माष्टमी ऐसी ज्ञान ज्या, उत्पत्ति उस कारण से पदार्थ शोधन पूर्वक प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म पदार्थ विषय को वास्तविक समझ पूर्वक दोनों का ऐक्य रूपी वाक्यार्थ बताने के लिए ये अध्याय है आरण्य अध्या क्रम से अध्याय और उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय है, है? ऐसा ध्यान में रख करके इति अभिप्रित्य का अर्थ निकलेगा भगवान भाष्यकार पदार्थ शोधन में अधिकारी कौन है पदार्थ शोधन का भी इसे दिखाते हुए पदार्थ शोधन के अधिकारी को बताते हुए वाक्यम अवतारयति यानी तृतीय अध्याय के प्रथम प्रथमकंडिकात्मक वाक्य अवतरन लिखता है अब को ब्रह्म विद्या साधन कृतसर्वात्म भावलावामदेवाद्याचार्यपरंपरिया अवद्यम अत्यंत अत्यप्रसिद्धा उपलब्धमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्मजिज्ञासवो आनीसाधनलक्षण संसारा आजीवभासवो विचार यो अन्ती कोम आत्मा इति तो अन्नम पृछ इसके पास में पुराने पुस्तक में पूर्ण विराम है क्या ने? तो यहां पर हाँ, कथम में क्या पूर्ण विराम तो पुराने पुस्तक में श्रृंगेरी के अच्छा कथम के पास में पूर्ण विराम अच्छा हाँ तो फिर उस समय ये कर लेता है उसका विचार तो यहाँ पर पृछिका करता है ब्रह्म जिग्यासवह। ब्रह्म जिग्यासवह पूछते हैं किससे पूछते हैं तो अन्योन्यं पृछती कई एक ब्रह्म जिज्ञासु बैठे हैं आपस में आत्म विचार करने के लिए और एक दूसरे से पूछ रहे हैं अन्योन्न का अर्थ होता है परस्पर एक दूसरे से पृछन्ती यानी पूछते हैं प्रश्न करते हैं ब्रह्म जिज्ञासव के विशेषण है छ्रह्म जिज्ञासव पद को छोड़ करके छ पद होंगे एक तो उपलभमाना दूसरा मुमुक्षव तीसरा ब्राह्मणा चौथा आधुनातना और वृत्तसवह और छठवा विचारयंत ये जो छे प्रथमांत पद हैं ये ब्रह्म जिज्ञासव के विशेषण है। हैं और उपलब्धमाना मना ये शानच प्रत्या है लट लकार के स्थान पर श्यानस प्रत्यय हो करके उपलभमान शब्द बना प्रथमा का बहुवचन है उपलब्ध माना के तरह तो उपलभमाना तो उपलभमान शब्द का अर्थ होता है जानते हुए उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान और उपलब्ध माना का अर्थ निकलेगा जानते हुए जानता और धा, धातु वह पद है क्या जाना जानीते दोनों होता है परसम पदी जानीते ते नहीं जानाती तो तो जानता लेकिन यहाँ पर टिप्पणीकार ने उपलब्ध माना का अर्थ क्या किया है जानाना का मतलब आत्म पदी मान करके किया है जानाना उपलब्धमाना तीन नंबर में है जाना पदी मान करके किया जा रहा तो पद धातु में जब क्रिया का फल कर्तृगामी हो तब आत्मनिपद होता है ना तो यहाँ क्रिया है ज्ञान रूप क्रिया और उसका फल है मोक्ष और वो मोक्ष जो जानेगा उसी को प्राप्त होगा ना इसलिए माना जाएगा कर्तगामी क्रियाफल होने से आत्मनिपद हुआ टिप्पणी में जाना न तभी शानच प्रत्यय हुआ है लटके स्थान पर जैसे उपलब्ध माना में हुआ ऐसे यहां भी अर्शानच होता है शानच की आत्मनिपद क्रिया संज्ञा होती है तंगाना व आत्मनिपद सूत्र से तो आत्मनिपद संज्ञा होने से जानाना ये बना शान पर ध्यानता है तो उपलब्ध माना यानी जानाना और का कर्म कौन होगा सकर्मक धातु है न ज्ञान धातु तो ज्ञान धातु के कर्म का नाम है ज्ञे उपलभ्यमान वो कौन होगा उपलब्धा तो हो गए ब्रह्म जिज्ञासव ब्रह्म जिज्ञासु जान रहे हैं क्या जान रहे हैं तो शुरू में जो पद है ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावापतिम उपलभमाना ये उपलब्धमान क्रिया के प्रति कर्म हो जाएगा फलावाप्तिम द्वितीयांत और इस कर्म के भी दो विशेषण हैं एक तो वामदेवाद्याचार्य परंपर या और दूसरा परंपरायाद्योत्यमान ये एक श्रुतिया औद्योत्यमान और दूसरा है ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत ये दो द्वितीयांत है ना ये फलावाप्ति के विशेषण है तो पहले जो उपलब्ध उपलभमाना इसके कर्म को बताने वाला पद है ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फलावापतिम इसका अर्थ देखिए इतना बड़ा एक पद है तो इसमें कहीं एक समास होकर के बना है ना तो ब्रह्म विद्या इसमें षठी तत्पुरुष समास है ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या कहो आत्मज्ञान कहो ब्रह्मात्म एक बोध कहो एक ही बात है ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या तथा साधन इसमें हुआ कर्मधारे समास ब्रह्म विद्या च इति ब्रह्म विद्या साधनम ये कर्मधारे समास होगा ब्रह्म विद्या रूप जो साधन ये ब्रह्म विद्या साधन शब्द का अर्थ निकलेगा और फिर कृत शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा और वो है सर्वात क्या, क्या नाम उसका विग्रह हो जाएगा ब्रह्म विद्या साधन न कृत इति ब्रह्म विद्या साधन कृत या फलम का विशेषण बनाएंगे तो आ, कृतम नपुंसकली सर्वात्म भाव का विशेषण बनाते हैं तो ब्रह्म विद्या साधन कृत भाव शब्द पुल्लिंग है ना तो ये हो जाएगा कृत शब्द का अर्थ हो जाएगा जन्य संपादित तो ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित ये ब्रह्म विद्या साधन कृत शब्द का अर्थ निकलेगा वो कौन है सर्वात्म भाव तो ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित है सर्वात्म भाव और फिर सर्वात्म भाव तथा फल के साथ कर्मधारे समास कर दीजिए तो ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव तत्फलच थि सर्वात्म भाव फलम ये निकलेगा और तस्पतिम यानी प्राप्तिम फलस्य से अवाप्तिम यानी प्राप्तिम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मविद आपनोती परम से बताई गई परप्राप्ति ब्रह्म विद्या का फलभूत जो परप्राप्ति है सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को अवाप्ति कहो या पर प्राप्ति कहो सर्वात्म भाव तो पर ही है ना पर यानी परमात्मा ब्रह्म रूप से अवस्थान और पर प्राप्ति का यद्यपि वो ब्रह्म विद्या का फल भी नहीं है वो तो स्वरूप है इसलिए पर प्राप्ति का अर्थ तैत उपनिषद के उस सूत्र वाक्य में भगवान भाष्यकार ने किया आवरण निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या सर्वात्म ब्रह्म विद्या रूप साधन से संपादित सर्वात्म भाव रूप फल का अर्थ निकलेगा सर्वात्म भाव के आवरण की निवृत्ति और निवृत्तिपलभ मान ऐसा नुए करना उधर तो ब्रह्म जिज्ञासु ये जानते हैं कि आत्मस्वरूपूत मोक्ष के आवरण की निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या रूप साधन का फल है ऐसा जानने वाले जो ब्रह्म जिज्ञासु यानी ज्ञान से ही समूल अध्यास की निवृत्ति हो सकती है ये निश्चय जिनको है उन्हें कहा जाएगा ब्रह्म विद्या साधन कृत सर्वात्म भाव फला वाप्तिम उपलभ माना ब्रह्म जिज्ञास वो तो कह उनका एक निश्चय गलत भी हो सकता है इस निश्चय को प्रमाण जन्य कैसे माना जाएगा तो इसके लिए उदाहरण सहित श्रुति प्रमाण बताया जा रहा है तो इसलिए कहते हैं कि वाम देवादी आचार्य परंपरा श्रुत्या अवद्योत्यमान ये ब्रह्म के आवरण की निवृत्ति रूप फल को बताया जा रहा है कि श्रुति प्रमाणक है ये फल ब्रह्म विद्या का यही फल है समूल अध्यास की निवृत्ति इसका ज्ञापक प्रमाण श्रुति है इसलिए श्रुत्या अवद्योत्यमा नाम का अर्थ निकलेगा श्रुत्या निरूपयनाम तो श्रुति के द्वारा निरूपित ये ब्रह्म विद्या का फल जिन्हें प्राप्त हुआ ऐसे कुछ उदाहरण भी बताने पड़ेंगे ना तो उसके लिए कहा वामदेवादि आचार्य परंपराया तो वामदेव को तो पूर्व अध्याय के पंचम मंत्र के द्वारा नाम लेकर के बताया गया कि श्रुति ने आत्मज्ञान का फल सर्वात्म भाव विषयक आवरण की निवृत्ति बताया है एक उदाहरण हुआ वामदेव जी और दूसरे आदि शब्द से ग्राह्य स्रोत ही उदाहरण भी होना चाहिए ना तो स्रोत उदाहरण में एक तो वामदेव जी हुए दूसरे उदाहरण हो जाएंगे बृहदारण्य श्रुति कहती है यो यो देवानाम प्रत्यबुत स एव तद अभवत इस श्रुति के द्वारा बताए गए जो देवादी हैं तथा ऋषि नाम इत्यादि ये सब उनको आदि शब्द से लेना है ये टीकाकार कहते हैं तो टीका में लिखा टीका आदिश्देन यो यो तो देवा प्रत्यबुत सदवत तो आदि शब्द यानी कौन से आदि शब्द से वाम देवादि आचार्य परम्पराया यहाँ पर जो वामदेव शब्द और आचार्य शब्द के बीच में आदि शब्द है ना भाष्य में वाम देवाद्याचार्य परंपराया इस आदि शब्द से इन श्रुतियों के द्वारा प्रदर्शित देवादि को लेना है यो यो देवामु प्रत्यबुत देवानाम ये सृष्टि है निर्धारण में इसलिए उसका अर्थ निकलेगा देवताओं में जिसने भी ब्रह्म को जाना स एव तद अभवत स यानी वह देव भी वही हो गए वह देवता भी वही बन गई का मतलब ब्रह्म भाव उनमें अभिव्यक्त हुआ सर्वात्म भाव अभिव्यक्त हुआ सर्वात्म भाव का आवरण उनके निवृत्त हो गया और यहाँ पर भी देवादय में आदि शब्द का प्रयोग किया है उससे लेना ऋषि हैं और वर्तमान मनुष्य है बृहदारण्य में बताए गए तथा अने ऋषियों में भी जिन जिन ऋषियों ने ब्रह्म को जाना वह वह सर्वात्म भाव विषयक आवरण रहित हुआ सर्वात्म भाव विषयक आवरण रहित होना ही सर्वात्म भाव को प्राप्त करना है नहीं तो सर्वात्मा ही है ऐसे मनुष्यों में से भी जिस जिस मनुष्य ने जाना वह वह सर्वात्म रूप हो गया तो इसलिए कहा कि वामदेवाद्याचार्य परंपरा श्रुत्या अवद्योत्यमान वो हो जाएगा सर्वात्म भाव फलावाप्ति का विशेषण दूसरा विशेषण बताया जा रहा है ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत परिषद कहा जाता है सभा को सभा कई लोगों की होती है राजनेताओं की सभा तो समाज सुधारकों की सभा ऐसे यहाँ पर परिषद कौनसी लेनी है तो ब्रह्मविद परिषद यानी ब्रह्मविदाम परिषद इति ब्रह्मविद परिषद ये सी तत्पुरुष समास है ब्रह्म की सभा ब्रह्म ज्ञानियों ब्रह्म वेत्ताओं का समाज परिषद शब्द का अर्थ है सभा सभा होता है एक समाज तो ब्रह्मज्ञानी का जो एक समाज है उस ब्रह्मज्ञानी के समाज में प्रसिद्ध है ज्ञान का फल सर्वात्म भाव अवाप्ति ब्रह्म आत्म स्वरूप विषयक अज्ञान की निवृत्ति यह आत्मज्ञान का फल प्रसिद्ध है इसकी प्रसिद्धि किस में होगी कौन से समाज में होगी तो ब्रह्म ज्ञानियों के समाज में इसलिए कहा कि ब्रह्मविद परिषदी अत्यंत प्रसिद्धांत ब्रह्म विद्या साधन कृत जो सर्वात्म भाव फलावाप्ती रूप फल है वह ब्रह्मज्ञानी के समाज में प्रसिद्ध है और ऐसे फल को उपलब्ध माना यानी ब्रह्मज्ञान तथा सर्वात्म भाव की प्राप्ति इस साध्य साधन भाव का निश्चय जिन ब्रह्म को है ऐसे ब्रह्म अर्थ निकलेगा ना और ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु बताया जा रहा है मुमुक्षव ब्राह्मणा तो मुमुक्षु का मतलब है मोक्ष चाहने वाले तो फले होती है साधन इच्छा की जनिका फलेन साधन इच्छा होती है तो ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है और उसको चाहने वाले में ही मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होगी इस दृष्टि से ब्रह्म जिज्ञास का ये विशेषण हुआ मुमुक्स पहले मुमुक्ष हुए यानी ब्रह्म विद्या के फल की इच्छा वाले हुए इच्छा, इच्छा साधन इच्छा को जन्म देती है और ब्राह्मणा यानी विवेकी हैं। ब्रह्म जिज्ञासा हुई क्या नाम मुमुक्षा कैसे हुई तो विवेक के कारण इसलिए ब्राह्मण यानी विवेकी न और अधना तना और ब्राह्मण शब्द का अर्थ विवेक निकलेगा विवेकवंत और विवेक का फल बताया जा रहा है वैराग्य अधुना तना यानी आज भी जो वैराग्यवान है अभी अभी जिनको वैराग्य हुआ है नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य और नित्य वस्तु ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति की इच्छा ये अधना तना का चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अर्थ करते हैं ईदानिम उत्पन्न वैराग्यार्थ तो आज भी यानी वामदेवादि तो पहले विवेक जन्य वैराग्यवान है और पदार्थ शोधन पूर्वक उनको वाक्यर्थ ज्ञान भी हुआ और आज भी पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान के अधिकारी कौन होंगे तो जिनको एक तो फल पर्यवसायी मुमुक्षा है और नित्यानित्य वस्तु विवेक है और वैराग्य है यानी साधन चतुष्टय संपन्न है इस दृष्टि से मुमुक् व शब्द ने तो मुख्या को बताया ब्राह्मण शब्द ने बताया है विवेक को और अधुना तना शब्द बता रहा है वैराग्य को तो ऐसे जो उत्पन्न वैराग्यवान है ब्रह्म जिज्ञास वन साध्य साधन लक्षणात संसारात आजीव भावात व्यावी का अर्थ करते हैं यानी ये जो है आधुना तना इसका भी टीका में टीका करने अर्थ किया उसको देखिए पहले कि पूरोक्त रीत्या वैराग्य उत्पत्तिरम इत्य अधुनातना का तो अर्थ कर दिया पूर्वोक्त पद्धति से यानी जन्म मरणादि संसार को श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जान करके वैराग्य जिनको उत्पन्न हुआ उस वैराग्य के उत्पत्ति के अनंतर आत्मात्म विवेक में प्रवृत्त हो जाता है पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन के अधिकारी बन जाते हैं वैराग्यवान व्यक्ति तो साध्य अनित साधनात्साराथ तो संसार का विशेषण है अनित्य साध्य साधन लक्षण तो जो वह संसार अनित्य है और साध्य तथा साधन रूप यानी कार्य कारणात्मक है साध्य है लोकत्रय और साधन है, प्रजा कर्म विद्या प्रजया अयन लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इन शु, इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधन भाव है प्रजादी साधन और पृथ्वी लोकादी साध्य यही है साध्य साधन रूप संसार ये तो हुआ भोग्य संसार और बिना भोक्ता के भोग्य व्यर्थ है इसलिए संसार अंत ही भोक्ता भी होगा इस दृष्टि से लिखते हैं आजीव भावात जीव भाव हाँ से लेना भोक्त भोक्तृत्व को भोक्तापना को और भोक्तापना ये उपलक्षण है कर्तापना का भी यानी कर्ता भोक्ता रूप जो जीव है इस जीव भाव तक आजीव भावात इसमें आंग ये उपसर्ग है अभिविधि अर्थ में अभिविधि अर्थ में होने से मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग उपसर्ग का प्रयोग होता है ना तो यहां अभिविधि अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा भोक्ता तक जो संसार है भोग्य तथा भोक्ता रूप जो संसार और उसको व्या वी व्यासव का मतलब उसका भेदन करने की इच्छा वाले व्यावर्तन करने की इच्छा वाले निषेध करने की इच्छा वाले विचार यंत्र तो विचार कर रहे हैं आत्म प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म पदार्थ तथा वाक्यर्थ इनका विचार करते हुए अन्योनम पृछती एक दूसरे से पूछते हैं प्रश्न करते हैं यानी प्रश्नोत्तरात्मक ही विचार होता है तत्व जिज्ञासुओं का आजीव भावात इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं कि संसार से हेतुभूत अविद्यात्कार आत्म भावसिता व्यावर्ति संसार पित्यक्त आजी व्यावि आजीवभासव इसका अर्थ कर दिया कि संसार का परित्याग करने की इच्छा वाले तो संसार क्या है तो कहते हैं हेतु यानी संसार संसारस्य हेतुभूत अविद्या तो संसार का कारणभूत जो अविद्या और अविद्या है मूल अविद्याल्या का, कार्याध्यास भी तूल विद्या है अध्यास अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धि और उसका फल होगा फिर तत्कार्य शु तो अध्यासपूर्वक कर्म करेगा कर्म का फल भोगने के लिए कार्यक्रम संघात चौरासी लाख प्रकार के प्राप्त होंगे तो वो तत्कार्य शब्द से लेना शरीरादि को कार्यक्रम संघातों को उनमें जो आत्मभाव है याने अहम अभिमान है उस अहम अभिमान सहित तो संसार से व्यावर्तन की इच्छा वाले अनात्मा शरीरादि में अहम अभिमान यही जीव का स्वरूप है अहम अभिमान नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं है जब तक अनात्मा शरीरादि में आत्मा अभिमान है तभी तक जीव भाव है इसलिए आज आजीव भावात का अर्थ निकलेगा अध्यास सहित संपूर्ण संसार की निवृत्ति के निवृत्ति की इच्छा वाले निवृत्त करने की इच्छा वाले तो संसारम परित्यक्तुम इच्छंत पृछती के बाद में कोयम आत्मा इति ये प्रतिग्रहण है यदि यहीं पर रखना है जैसा है तो उसके अनुसार तो कोयम आत्मा इति इत्यादि वाक्य में बताए गए जो प्रश्न है उन प्रश्न को प्रंती पदार्थ के रूप में बताया जा रहा है इन वाक्यों से प्रश्न करते हैं यह अर्थ निकलेगा और ऐसे कोयम आत्मा इति इसको पांच नंबर टिपने में टिप्पणी कार कहा कथम शब्द के बाद में होना चाहिए और कथम शब्द तथा कोयम आत्मा इति इन दोनों के बीच में विचारयान चक्रु इस पद का अध्ययन करना चाहिए छे नंबर टिप्पणी में लिखते हैं का मतलब एक प्रश्न वाक्य होगा पृछती के पास में तो पूर्ण विराम टिप्पणीकार के अनुसार होना चाहिए और फिर वो कथम विचारयान चक्रू ये विचार विषयक प्रश्न होगा कि किस प्रकार विचार इन ब्रह्म जिज्ञास ने किया विचार के प्रकार को जानने के लिए प्रश्न कथम विचारयान चक्रू ये प्रश्न वाक्य होगा और इसका उत्तर होगा कि कोयम आत्मा इति यानी कोयम आत्मा इत्यादि प्रथम कंडिका और द्वितीय कंडिका में भी वो आ रहा है इस रूप में ओ प्रश्न किया विचार किया तो ये कोयम प्रतीक ग्रहण हो जाएगा और उस प्रतिक रूप प्रथम की व्याख्या प्रारंभ होगी यम अयम आत्मा इति से ये टिप्पणी कार के अनुसार होगा ये विचार हम लोग करते हैं कल टिप्पणी के